महाभारत आदि पर्व आदिपर्व दिष्ट्यधिक शमोध्याय भीमसेन का भोजन सामग्री लेकर बकासुर के पास जाना और स्वयं भोजन करना तथा युद्ध करके उसे मार गिराना युधिष्ठि उवाच उपपन्नमेधम मातस्तया बुद्धिपूर्वक आर्त ब्राह्मण से तन अोषादिद युधिष्ठिर बोले माँ आपने समझ बूझ जो कुछ निश्चय किया है वह सब उचित है आपने संकट में पड़े हुए ब्राह्मण पर दया करके ऐसा विचार किया है ध्रुव में सतभी निहत्य पुरथा ब्राह्मणस्थ अनु क्रोधव्य निश्चय ही, ही भीमसेन उस राक्षस को मारकर लौट आएंगे क्योंकि आप सर्वथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए ही उस पर इतनी दयालु हुई हैं यथा तुदम नुर्नरा नगर वासन तथा यम ब्राह्मणो वाच्य परिग्राह्य यत्नत आपको पूर्वक ब्राह्मण पर अनुग्रह तो करना ही चाहिए किंतु ब्राह्मण से यह कह देना चाहिए कि वे इस प्रकार मौन रहे कि नगर निवासियों को यह बात मालूम न होने पाए वय सम्पावाच युधिष्ठिण सन्म्त्र ब्राह्मणांद कुी प्रव्यता सर्वान्वयास भारत तथो व्यतीतायां अन्न मद पांडव भीमसेनो जजौ तत्र सौ पुषाद आसाद्य वनम तस् रक्षस पांडवो बली आजुहावत तो तथो नामना तम उपादय वह संपायन जी कहते हैं जन्मे जय ब्राह्मण की रक्षा के निमित्त युधिष्ठिर से इस प्रकार सलाह करके कुंती देवी ने भीतर जाकर समस्त ब्राह्मण परिवार को सांत्वना दी तदनंतर रात बीतने पर पांडुनंदर भीमसेन भोजन सामग्री लेकर उस स्थान पर गए जहां वह नरभक्षी राक्षस रहता था बक राक्षस के वन में पहुंचकर महाबली पांडुकुमार भीमसेन उसके लिए लाए हुए अन्न को स्वयं खाते हुए राक्षस का नाम ले लेकर उसे पुकारने लगे तत स राक्षस क्रुद्धो भीमस्वना तम आज काम स संक्रुद्धो यत्रीमो व्यवस्थित भीम के इस प्रकार पुकारने से वह राक्षस कुपित हो उठा और अत्यंत क्रोध में भरकर जहाँ भीमसेन बैठकर भोजन कर रहे थे वहां आया महाकायो महावेगोदार्यो मेद निम लोहिताक्ष कर लोहित्रो मृत उसका शरीर बहुत बड़ा था वह इतने महान वेग से चलता था मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर देगा उसकी आंखें रोष से लाल हो रही थी आकृति बड़ी विकराल जान पड़ती थी उसके दाढ़ी मूछ और सिर के बाल लाल रंग के थे आकर्णा भिन्न वक्त शंकुकर्णो विभीषण शिखाम भ्रुकुटिम कर दशन छतम मुँह का फैलाव कानों के समीप तक था कान भी शंकु के समान लंबे और नुकीले थे बड़ा भयानक था वह राक्षस उसने भौवे ऐसी टेढ़ी कर रखी थी कि वहाँ तीन रेखाएँ उभर आई थी और वह दांतों से ओठ चबा रहा था भूंजानम अन्नम तम दृष्ट्वा भीमसेनम से राक्षस विवृत्य नये नये क्रुद्ध इनम वचनम भीमसेन को वह अन्न खाते देख राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने आँखें तरेर कर कहा कोयम अन्न विधम भुंगते मदर्थम उपम कल्पित पश्य तो मम दुर्बुद्धे यहाँ सूर्य यम साधनम यम लोक में जाने की इच्छा रखने वाला यह कौन दुर्बुद्धि मनुष्य है जो मेरी आंखों के सामने मेरे ही लिए तैयार करके लाए हुए इस अन्न को स्वयं खा रहा है भीमसेन स्तः श्रुआ प्रसन्न भारत राक्षसम तमनाधित्य भुंग पर मुख भारत उसकी बात सुनकर भीमसेन मानो जोर जोर से हंसने लगे और उस राक्षस की अवहेलना करते हुए मुँह फेर कर खाते ही रह गए सो अब तो वह नरभक्षी राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से भयंकर गर्जना करता हुआ दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनकी ओर दौड़ा तथा पे पर प्रेक्ष माणो मृकोदर राक्षसत एवं पांडव परवीर अमर से नु संपूर्ण कुंती पुत्रोदर जघान पृष्ठे पहाड़ेभ्या उभाभ्याम पृष्ठ तथिता तो भी शत्रुवीरों का संहार करने वाले पांडुनंदन भीमसेन उस राक्षस की ओर देखते हुए उसका तिरस्कार करके उस अन्न को खाते ही रहे, तब उसने अत्यंत अमर्ष में भर कर कुंती नंदन के पीछे खड़े हो अपने दोनों हाथों से उनकी पीठ पर प्रहार किया, तथा बलवता स राक्षस एव स इस प्रकार बलवान राक्षस के दोनों हाथों से भयानक चोट खाकर भी ने उसकी ओर देखा तक नहीं वे भोजन करने में ही संलग्न रहे तथा राक्षसः तब उस बलवान राक्षस ने पुनः अत्यंत कुपित हो एक वृक्ष उखाड़कर कर भीमसेन को मारने के लिए फिर उन पर धावा किया ततो तदन नरश्रेष्ठ महाबली भीमसेन ने धीरे धीरे वह सब अन्न खाकर आचमन करके मुंह हाथ लिए फिर वे अत्यंत प्रसन्न हो युद्ध के लिए डट गए क्षिप्त क्रुद्धेन तम वृक्षम प्रतिजग्राहवीज सभ्येन पाणीना भीम प्रहसन्त जन्मे जय कुक्षस के द्वारा चलाए हुए उस वृक्ष को पराक्रमी भीमसे ने बाये हाथ से हसते हुए से पकड़ लिया तत स पुनरुद्यम्य वृक्षा बहु विधान बलिराणोम सेनाय तस्म भीमश पाण्डव तब उस बलवान निशाचर ने पुनः बहुत से वृक्षों को उखाड़ा और भीमसेन पर चला दिया पांडुनंदन भीमसेन भीम ने भी उस पर अनेक वृक्षों द्वारा प्रहार किया तद वृक्ष युद्धम अभवं महेह विनाशन घोर रूप महाराज नर महाराज नरराज तथा राक्षसराज का वह भयंकर वृक्ष युद्ध उस वन के समस्त वृक्षों के विनाश का कारण बन गया नाम विश्राव्य तो बकद्रुत पाण्डव परिजग्राह परीजग्राहमस महाबल तदनंतर बकासुर ने अपना नाम सुनाकर महाबली पांडुनंदन भीमसेन की ओर दौड़कर दोनों बाहों से उन्हें पकड़ लिया। परिरभ्य महाभुज विस्फुरंत महाबाहू विचक बली महाबाहू बलवान भीमसेन ने भी उस विशाल भुजाओं वाले राक्षस को दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और बलपूर्वक उसे इधर उधर खींचने लगे उस समय बकासुर उनके बाहूपात से छूटने के लिए छटपटा रहा था सकृष माणो भीमे न कर समाणस्य पांडवम समय तेवरे क्लमेना पुर साद भीमसेन उस राक्षस को खींचते थे तथा तो राक्षस भीमसेन को खींच रहा था इस खींचा खीची में वह निर्भक्षी राक्षस बहुत थक गया तजोर् न महता पृथ्वी समकम्पत पाद पा छ महाकाया चूर्ण या उन दोनों के महान वीख से धरती जोर से काँपने लगी उन दोनों ने उस समय बड़े बड़े वृक्षों के भी टुकड़े तुकड़े कर डाले पुर साधक निष्पृष्य भूमजानुभ्याम समाज बिकोदर उस नरभक्षी राक्षस को कमजोर पड़ते देख धीन उसे पृथ्वी पर पटककर रगड़ने और दोनों घुटनों से मारने लगे तथ्य जानुना पृष्ठम बलाधिव बाहुना परिजग्राह दक्षिण शिरोधरा सब्य से गिर वास पांडव तद रक्षो दिगुणम चक्रेवंत भैरव रवम तदनंतर उन्होंने अपने एक घुटने से बलपूर्वक राक्षस की पीठ दबाकर दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और बाएं हाथ से कमर का दंगोट पकड़कर उस राक्षस को दु, मोड दिया। उस समय वह बड़ी भयानक आवाज में चित्कार कर रहा था तथोस्य रुद्रम वक्तुरा पते भज्यमान तोरस्य रा राजन भीमसेन के द्वारा उस घोर राक्षस की जब कमर तोड़ी जा रही थी उसी समय उसके मुख से बहुत सा खून गिरा इत श्री महाभारते आदि पर्वणि बकवद पर्वणि बक भीम सेन युद्धे दिष्ट अधिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकबध पर्व में बकासुर और भीमसेन का युद्ध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ